बोलती कहानियां के श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार आज हम आपको सुना रहे हैं सीमा सिंह की लघु कथा मन का उजाला बैक हारे जो आरिशा पस्त कदमों से मन ही मन एक क्रूर निर्णय कर जब वो घर में आया रात गहरा चुकी थी पत्नी की सामयिक मृत्यु के शोक से उबर भी न पाया था कि व्यवसायिक पार्टनर के हाथों धोखा खा गया अर्श से वह फर्श पर आ गया था मुन्ना ओ मुन्ना अरे सो गया क्या उसने बेटे को पुकारा पर कोई प्रत्युतर न पा कमरे में झांका बच्चे सो चुके थे वह वहीं उनके पास बैठ गया कुछ ही देर में मन की थकान से पस्त शरीर पलंग पर फैल चुका था अंधेरे में लगातार खुलती बंद होती पलकों की अब की बार मुंदने की बारी थी कि किसी पशु की गुर्राहट जैसी आवाज से क्रम तोड़कर आंखें पूरी खुल गईं। आवाज कमरे के दूसरे सिरे पर सोए हुए बच्चे की दिशा से आई थी उसने आंखें मसल कर खूर कर देखा तो वहां किसी स्त्री की छाया सी थी वह कुछ बोल पाता तब तक उस स्त्री ने बड़े बच्चे को अपने आगोश में ले लिया और दूसरे बच्चे की ओर बढ़ चली पिता अपनी सारी ताकत बटोरकर जोर से चिल्लाया कौन है कौन है वहां स्त्री ने उसकी आवाज पर ध्यान तक ना दिया और दूसरे बच्चे की ओर बढ़ गई पिता ने उठना चाह मगर शरीर तो जैसे पलंग से बंध गया हो बिस्तर पर पड़े पड़े पिता फिर छटपटाया हटो दूर हटो मेरे बच्चों को मत छुओ स्त्री ने सिर उठाकर पिता की ओर देखा और बात को अन सुनाकर बच्चे को अपनी ओर खींच लिया इस बार पिता ने अंधेरे में भी साफ साफ देखी उसकी लाल लाल आंखें बिखरे बाल और बढ़े हुए नाखून वाले हाथ जो उसने अपनी ही जगह पर बैठे हुए छोटे बच्चे की ओर बढ़ा दिए थे पिता गिड़गिड़ा उठा उसे मत छुओ इसने तो दुनिया में अभी कुछ भी नहीं देखा है स्त्री ने क्रूर हंसी हंसते हुए छोटे बच्चे का पांव पकड़कर घसीटना चाहा। पिता ने अपनी संपूर्ण शक्ति समेटकर अपने बंधन तोड़ दिए बिजली की सफुर्ती से वह अपने बच्चों और उस स्त्री के बीच आ खड़ा हुआ क्रोध से कांपते स्वर में उसने स्त्री से पूछा तू तो कौन है और यहाँ मेरे घर में मेरे बच्चों के पास क्या कर रही है कहते हुए उसने स्त्री के बाल पकड़ लिए मैं मैं भूख मरी हूं मेरे घर में कैसे आ गई अपनी बहन गरीबी के साथ आई थी हमने इस घर में निराशा और कायरता को आते देखा तो चुपके से हम भी घुस आए मगर तू मेरे बच्चों को क्यों छू रही थी मैं और मेरी बहन शिकार करते हैं मैं बच्चों का और बहन बड़ों का आश्चर्य और भय से पिता की पकड़ जैसे ही उसके बालों पर ढीली हुई वह स्त्री दोनों हाथों से उसे परे धकेलकर भाग निकली के से आंख खुली तो पसीने से लथपथ पिता पलंग पर पड़ा था तीनों बच्चे अभी भी गहरी नींद में थे भोर का उजाला पर्दे से छटकर कमरे में आ रहा था उसने जेब में रात भर से रखी जहर की पुड़िया सिंक में बहा दी और पिता बच्चों के लिए सुबह की चाय बनाने लगा धन्यवाद